जय राधा दुंज बिहारी अब बजा लेना अरे बोल करतल बजाओ वो मर्दन बजाएंगे हारमोनियम मत बजाओ गोपी वाला बा गिरीवरा दोपी वाला gopi Go janwala bagire varadha re gopi Go janwala bagire varadha yashoda nandan vrja jan ran jana yashoda nandan bagan yashoda nandan Jana, jana, jana, jana, ya shobana, ya mona, tera bana chale, ya mona. जब दात स्वामी प्रभु श्री श्री राधमाधव की नरसीमहे समेत गौरभक्तवृंदक्रेमनंदे ओम ज्ञान ज्ञान शाखया चक्षुर तस्में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 तो आज आ, कुछ समय के लिए हम चर्चा करेंगे मायापुर धाम की जो महिमा है और किस प्रकार से जो राधा माधव हैं उनका प्राकट्य श्री धम मायापुर में हुआ तो हम सब अपनी यात्रा शुरू की थी तो शास्त्र हमें सदैव प्रेरित करते हैं किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कहती कि हर एक गृहस्थ धर्म गृहस्थ व्यक्ति के अलग अलग धर्मों का वर्णन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है और उसमें एक है तीर्थ ग्रह गेती और रूप गोस्वामी ने भक्ति का अंग भी ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने स्थान को छोड़कर उन स्थानों में भ्रमण करना चाहिए उन स्थानों में जाना चाहिए जहाँ परम भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं का दिव्य लीलाएं प्रकट की हैं। तो इसी से है निकलना चाहता हूं राम सब जानते हैं हम सब अलग अलग स्थानों में भ्रमण करना चाहते हैं या यात्राओं में जाना चाहते हैं <coughs> लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं कैसे जाना चाहता हूं गौरा आमार जे सबस ताने करिलो भ्रमन रंगे से सबस तान आमी प्रणयी भकत संगे मुझे चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों में जाने के लिए बहुत बड़ी लालसा मेरे हृदय में है और मैं महाप्रभु के सारे लीला स्थलियों का दर्शन या विजिट करना चाहता हूँ लेकिन अकेले नहीं इसलिए वो कहते एका की आमार ना ही कि मुझे अकेले में कोई शक्ति नहीं है मैं तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्तों का संग लाभ करते हुए उनके लीला स्थलियों में भ्रमण करना चाहता हूं से सबस तानी हेरोमी प्रणय भगत संगी और वास्तव में जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के हृदय चरणों को ही अपना सब कुछ बना लिया है उनके संग में जब हम चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलों का विजिट करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण हमारे बहुत अधिक नजदीक हैं। इसलिए यात्राओं का उद्देश्य है कि जब हम बाहर निकलते हैं भक्तों के संग में तो भौतिक जो आसक्तियां हैं वो हमारे हृदय से दूर होने लगती है और सबसे पहले भौतिक जगत से विरक्ति हमें महसूस होती है और कृष्ण के प्रति उनका नाम उनके गुण उनके रूप उनकी लीलाओं के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति का उदय होता है तो इसलिए यात्राओं में कई लोग निकलते हैं जैसे अभी समर वैकेशन है तो हम बाहर जाते हैं अलग अलग एटीट्यूड से लोग अलग अलग यात्राओं में जाते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग भावनाओं को लेकर तो स्तलों में भी जाते हैं लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते जो जिस भावना भावना से से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी उसी भावना से मैं उससे आदान प्रदान करता हूं तो हमें कौन सी भावना को अपने हृदय में धारण करके इन यात्राओं में निकलना चाहिए जनरली लोग सोचते कि हाँ अच्छा हो गया कि मैं बाहर निकला हूं और हम कौन सी एक एटीट्यूड लेकर निकलते हैं वो एटीट्यूड है किसका टूरिस्ट का जैसे टूरिस्ट जाते हैं पर्यटन स्थलों में विजिट करने के लिए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्णा हमारे ईष्ट है और जब हम टूरिस्ट की भावना लेके जाएंगे और टूरिस्ट शब्द में भी ये भी है क्या है ईष्ट है तो टूरिस्ट की भावना से हम जब धामों में या तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं तो कृष्णा हमसे क्या होंगे दूर इष्ट हो जाएंगे हा? हमारे इष्ट क्या होंगे दूर होंगे तो इसलिए इस भावना से हम जाएं कि वास्तव में कृष्णा का जो ये नाम है रूप है गुण है लीलाएं हैं उनका धाम है हाँ इसके प्रति मेरा थोड़ा सा अनुराग हाँ जागृत हो इसलिए तीन प्रकार के लोग बाहर निकलते यात्राओं में शास्त्र कहते पहला व्यक्ति है जिसे कहते भुक्ता भुक्ता मीन भोगी एंजॉय करना चाहता है दूसरा है भक्त जो डिवोटी है और तीसरा है स्वयं भगवान कृष्ण भगवान भुक्त भक्त और भगवान तो जो भुक्ता है वो भौतिक भोग की भावना को अपने हृदय में धारण करके कई प्रकार की यात्राओं में जाता है इवन अध्याम भी तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं इस भावना से कि वहां जाकर सारे पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगा पवित्र नदियों में स्नान आदि करूंगा या फिर स्वर्गलाभ करने की जो भावना है या भौतिक इच्छाओं की, की पूर्ति के लिए तो ये सारे उसी भोगी की कैटेगरी में आते हैं लेकिन जो दूसरे हैं वो है भक्त वो भी इस संसार में भ्रमण करते हैं और लेकिन उनका भ्रमण करना उनकी यात्रा और एक भोगी की जो यात्रा है उसमें कई सारा अंतर है तो जो भक्त है वो निकलता है वो किसके लिए भौतिक जगत में जो सड़ रहे हैं बद्ध जीव उनकी यात्रा को फुल स्टॉप देने के लिए दूसरों की यात्रा बंद करने के लिए भक्त निकलता है या फिर उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का वर्णन आता है शिल प्रभुपात आ, यात्रा में निकले अमेरिका की यात्रा एक प्रकार से उन्होंने की उन्होंने क्या किया सारे भौतिक बो, जगत के जीवों की जो बो, बो, जन्म मृत्यु की जो यात्रा है उसको उन्होंने रोक दिया उसको आ, फुल स्टॉप दे दिया उसी प्रकार से भगवान भी यात्रा में निकलते हैं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे हजारों जीवात्माओं का उन्होंने उद्धार किया वृंदावन की यात्रा में जाते जाते उन्होंने झारखंड के जंगलों में कई सारे प्राणियों का उद्धार किया कृष्ण नाम आदि प्रदान करके तो इस प्रकार से यात्रा का उद्देश्य क्या है यातना त्रायते इति यात्रा इस भौतिक जगत की यातनाओं को पूर्ण रूप से निष्कासित किया जाए या पूर्ण रूप से फुल स्टॉप देने के लिए हम यात्राओं में निकले हैं यात्रा में तो हर कोई निकल रहा है और यदि कोई व्यक्ति भक्तों के संग में यात्राओं में नहीं जाता वो वास्तव में अपने जन्म मृत्यु की यात्रा को क्या कर रहा है जानिया सुनिया जानबूझकर अपनी भौतिक जगत की यात्रा को बढ़ा रहा है उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड भ्रमित ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा है हमारी यात्रा केवल ऐसे नहीं कि डेली से यहाँ आए हैं हमने कई कई स्थानों की यात्रा की है तो इसलिए शास्त्र हमें प्रवृत्त करते हैं या इंस्पायर करते हैं इंकरेज करते हैं कि हम अपने स्थानों से बाहर जाएं जहां परम भगवान कृष्ण ने अपनी जो लीलाएँ की हैं और उनका जो स्थान है विशेष रूप से उनका जो धाम है तो ऐसे स्थान में जाएं और भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए उनका जो स्मरण है वो बढ़ाएं तो यात्राओं का उद्देश्य एक है कृष्ण का स्मरण बढ़ाना जिस यात्राओं से हमारे जीवन में भगवत स्मरण की वृद्धि हो रही है वो यात्रा वास्तव में क्या है सफल है जिस यात्रा के एंड में हम अपने साथ अपने हृदय में कृष्ण को वापस लेके जा रहे हैं वो यात्रा सफल है कृष्ण को वापस ले जाना मीन्स कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला धाम आदि को अपने हृदय में स्थापित करके ले जाना जैसे अर्जुन और दुर्योधन भी दौर का की यात्रा में गए थे लेकिन एक व्यक्ति ने कृष्ण को छोड़कर आया वहां और भौतिक चीजों को अपने साथ लेकर ले आए वापस अपने साथ कृष्ण को तो उसी भांति हम जब यात्रा में आते हैं तो हमें अधिक से अधिक अपना जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए अपने समय का दुरुपयोग यह हमारे लिए विश्व के समान है अधिक से अधिक हम जब भी समय मिले तुरंत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरि नाम का उच्चारण करें भक्तों से चर्चा करें प्रार्थनाओं का उच्चारण करें जब भी समय मिले ग्रंथों को पढ़ें और जब भी सेवा का अपॉर्चुनिटी मिले इस यात्रा में तुरंत हमें करने का प्रयास करना चाहिए तो इस प्रकार से हम, हम अनुभव करेंगे कि हम कितने अधिक कृष्ण से करीब जा रहे हैं तो ऐसे धाम में आकर धाम में आने का एक में लाभ है कि भक्तों का संग करना इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भौतिकतावादी हैं वो आध्यात्मिक स्थानों में जाते केवल इसी उद्देश्य से कि वहां जाकर केवल स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन में की से एक, एक गाय से की है जो व्यक्ति केवल धाम या तीर्थों का इस्तेमाल केवल इसी कार्य के लिए सोचता है बल्कि धाम और तीर्थ इसलिए पवित्र है कि वहां वैष्णव का निवास है इसलिए भक्ति ठाकुर ने गीत लिखा जिसमें वो कहते हैं जय वृंदावन तो इतने लंबा हम ट्रैवलिंग करके आए हैं और यहाँ आकर हम यदि श्रवण कीर्तन के कार्यों में हम पूर्ण रूप से मग्न नहीं हुए हैं तो वास्तव में हम अधिक लाभ उठा नहीं पा रहे हैं तो भक्ति ठाकुर कहते हैं कि ये तो मन का भ्रम है कि मैंने बहुत सारे स्थानों को भ्रमण किया ये तो केवल एक मन को तुष्टि देनी है लेकिन ऐसे स्थानों में जाने के बाद उन्नत भक्तों के द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करना यह परम लाभ है इसलिए वो कहते हैं जय स्थान है वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन जिस स्थान में भक्तों का निवास है क्योंकि भक्त अकेले नहीं है उनके हृदय में कौन है सोमवार हृदय सदा गोविंद विश्राम तो भगवान सदैव भक्तों के हृदय में निवास करते हैं तो धाम का मतलब है किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो हमें तीन चीजों का समझना चाहिए पहली चीज क्या है धाम की महिमा दूसरी चीज क्या है धामी धामी मीन्स वहां के जो ईश्वर हैं इसलिए यहां के ईश्वर कौन है धामेश्वर महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं तो धाम की महिमा को समझेंगे अच्छी तरह से धामी जो परम भगवान है चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में समझेंगे तो तीसरी चीज हम हम हमारे हृदय में प्रेरणा हमें प्राप्त होती है क्या है वो धामवासी कि मुझे भी भगवान के भगवान का भक्त बनना है धामवासी बनना है उसी के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं मोर ये अभिलाष विलास कुंज देवोवास नया नये हरी वो सदा जुगल रूप राशि मेरी यह अभिलाषा है कि मुझे विलास कुंज वृंदावन का एक नाम है कि मुझे ऐसे धाम में निवास प्रदान करो तो हम सब चाहते हैं इसलिए धाम वो स्थान है जहां वास्तव में परम भगवान कृष्ण का निवास है जिस स्थान में भगवान निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है और भगवान इस जगत में आते हैं तो अपने साथ आध्यात्मिक जगत से अपने धाम को भी लेकर आते हैं इस जगत में और उस आध्यात्मिक धाम को लेकर आते हैं और इस स्थान में आकर अपनी नाना लीलाएं करते हैं आचार्य गण कहते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा का बहुत बड़ा विशाल राज्य है इतना बड़ा राज्य होकर भी उसके लिए अपना निजी ग्रह होता है उसका अपना महल है उसी भांति परम भगवान कृष्ण का अपना ये सारा संसार है और इन जो धाम है वो उनका अपना निजी स्थान है निजी महल है जिसमें वो सदैव निवास करते हैं तो धाम वो स्थान भी है कि जहां कृष्ण के नाम रोप गुण और लीला इन चार चीजों का जहां वर्णन हो रहा है भक्तों के मुख से सदैव इन चार चीजों की महिमा गाई जा रही है वो स्थान भी साक्षात धाम है और जैसे मैंने कहा कि जो भक्त का हृदय है वो भी भगवान का धाम है तो इसलिए भगवान धाम में निवास करना चाहते हैं या धाम में नित्य रूप से विराजमान होना चाहते हैं तो ऐसा ये जो श्रीधाम मायापुर है ये बहुत विशेष धाम है जनरली हमें चार धाम पता है बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारका जगन्नाथपुरी जनरली लोगों को ये धाम पता होते हैं लेकिन ये नाम पहली बार सुनते हैं श्रीधाम मायापुर तो मायापुर कहो तो उनको मायापुरी की याद आती है जो दिल्ली में है तो कहते ये कौन सा धाम है श्री धाम श्रीम मीन श्रीमती राधिका तो ऐसा मायापुर ये वृंदावन से अभिन्न है परम भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन में अवतरित होते हैं और कई प्रकार की क्रीड़ाएं गोप और गोपियों के संग में करते हैं तो वही कृष्णा कलयुगा में हां चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही वृंदावन वृंदावन जो ब्रज भूमि है जिसको कहा जाता है माधुर्य धाम कि वह मधुरता की प्रमुखता है और माधुर्य भावना से उस धाम में भगवत भजन किया जाता है तो ऐसे है, माधुर्य धाम हा? का जो रूपांतर है वो ये श्रीधाम मायापुर है वही धाम जैसे वही कृष्णा जब इस जगत में प्रकट होते कलियुगा में तो उनमें एक क्वालिटी एक्स्ट्रा एड हो जाती है और वो क्या है दया या अवदारिया कंपैशन की जो भावना है और वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं तो उसी प्रकार से वही धाम जो वृंदावन है धाम वृंदावन में जब दया की भावना बहुत अधिक ऐड हो जाती है तो वही धाम क्या कहलाता है हाँ? श्रीधाम मायापुर या धाम को अवदार्य धाम हाँ? कहा जाता है इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाय जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण से अभिन्न है नवद्वीप वृंदावन गौर श्याम रूपी प्रभु सदा विलास तो कृष्णदास कविराज कहते कि नवद्वीप और वृंदावन दोनों एक ही हैं और सदैव कृष्णा जो वहां श्याम वर्ण के हैं वही इस जगत में आकर विशेष रूप से कलियुगा में गौर देह कांति धारण करते हैं और इस जगह प्रकट हो जाते हैं तो बल्कि वृंदावन धाम बहुत कठोर है जिस प्रकार से कृष्ण बहुत कठोर है कृष्ण तो केवल आज्ञा देते हैं सर्वधर्मान परि तेज माम एकम शरणम रजा कोई कहेगा कितना अहंकारी शब्द है फुल युगो से भरे हुए हैं तो कृष्ण केवल आज्ञा देते और कहते कि सारे धर्मों का परित्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो तो उसी प्रकार से लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्णा बहुत अधिक सॉफ्ट हो जाते हैं दंते तृण धरी गोरा। वही कृष्ण क्या करते हैं ऑर्डर नहीं मारते हैं वो दांतों में तिनका घास का तिनका रखते हैं और हर जीव के पास जाते और उसे कहते हैं बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा कि कृष्ण नाम का उच्चारण करो हरे कृष्णा जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो यहाँ वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अत्यंत उदार हो जाते हैं हाँ इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्या कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने ने गौरव विषय नहा वदान्य है चैतन्य महाप्रभु और क्या दे रहे हैं जैसे रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया कहा कि आप सबसे अधिक दया दयालु है सबसे अधिक वदन्य है महादानी है तो चैतन्य महाप्रभु यदि कहे कि मैं तो सन्यासी हूँ मेरे पास क्या है देने के लिए मेरे पास तो अपना कमंडल और डंडा है लेकिन रूप गोस्वामी कहते नहीं आपके पास केवल कमंडल और डंडा नहीं है आपके पास सर्वोच्च चीज है जो आप देना दे रहे हो रूप गोस्वामी अगले लाइन में कहते हैं कृष्ण प्रेमा प्रदायते आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हो जो सारे जगत का जो अमूल्य निधि है तो उसी प्रकार से वृंदावन धाम या कृष्ण बहुत कठोर है तो वृंदावन भी कठोर है वहां जाकर वहां तो कई सारे अपराधों से हमें भयभीत रहना होता है वृंदावन धाम जैसे को तैसा है लेकिन नवदीप धाम क्या है नहीं नवदीप में आप सो तो भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे देखो कितने समय से लंबा गंडवत मार रहा है तो ये तो विशेषता है है इस प्रकार से नवद्विधाम में यदि व्यक्ति ठाकुर कहते हैं कि कोई गवरांग गवरांग कहता है। के नामों का उच्चारण करता है तो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण स्वयं उसको सर्च करते हैं कौन कह रहा है गौरांग कौन कह रहा है भागते है उसके पीछे और वास्तव में सही है दो में एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि मैं कैसे भक्त बना वो न्यूजीलैंड से थे तो उन्होंने कहा मैं केवल अपने कंप्यूटर में गेम्स खेलता रहता था तो एक गेम थी जो कंप्लीट हो जाती थी तो एक आवाज आता था साउंड और वो क्या था गौरंगा क्या नाम था वो तो उसको ये बहुत अच्छा लगता था तो वो वो गेम कंटिन्यूअसली दिन रात हमेशा खेलते रहता था और जब एंड होता था वो गेम तो उसमें गौरांग नाम आता था वो तो नाम से बड़ा उसको अटैचमेंट हो गया और सुनने में बड़ा मधुर लग रहा था तो एक दिन उसके मित्रों ने कहा चलो हम थोड़ा सा ना भ्रमण करके आते घूमते हैं बाहर तो वो मित्र उनको लेके गए और कई स्थानों में घूमते घूमते इस्कॉन टेम्पल पहुंचे कहा पहुंचे और उस दिन वहां गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था और सारे लोग वहां जैसे इन्होंने प्रवेश किया तो सारे डिवोटी दोनों हाथ ऊपर करते हुए नाच रहे थे और गौरांग नाम का उच्चारण करते जा रहे थे तो इसने सोचा कि ये लोग, ये लोग भी सारे गेम खेलते हैं कंप्यूटर गेम ये मिलता जुलता है तो उन्होंने एक भक्त नाच रहा था जिसकी छोटी हिल रही थी ब्रह्मचारी होगा बेचारा उसके पास जागा प्रभु जी प्रभु जी ने बोला होगा उसको कहा कि आ, आप भी गेम खेलते हो क्या तो अभी उसने कहा हा हा एक गौरांग नाम मैं रोज अपने गेम जब एंड होता है ये ये व्यक्ति कह रहा था युद्ध था तब मैं सुनता हूँ आप लोग भी ये कब से चांद करते जा रहे नाचते जा रहे थक नहीं रहे हैं तो उसने कहा हम भी खेलते गेम तो वो जो यूथ था इस नाम का उच्चारण करने मात्र से वहां जुड़ जाता है फिर भक्तों ने ढूंढा उस गेम किसने डिजाइन किया था कि जिसके अंत में क्या था गौरांग नाम था तो फिर उन्हें देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक व्यक्ति था जिसने ये डिजाइन किया था तो उसको पूछा कि आपको कहां से मिला यह नाम तो उसने कहा कोई बिल में लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में किसी भक्तों ने कोई फेस्टिवल आ रहा होगा तो उस समय ये गौरा नाम लिखा था तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने अपने गेम के एंड में वो ऐड कर दिया तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है वो अपराधों का विचार नहीं करता है कोई व्यक्ति उसका उच्चारण करने मात्र से कृष्ण उसको सर्च करते हैं उसके पीछे लगते हैं गौरांग महाप्रभु उसको ढूंढने लगते हैं इसी कारण से भक्ति और ठाकुर और महिमा का वर्णन करते हैं तो ऐसा जो नवद्वीप धाम है जिसकी कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए अलग अलग धामों की अलग अलग महिमा है जैसे द्वारका आप जाते हो तो वहाँ भगवान को कुछ ऑपिलंस आपको ऑफर करना चाहिए उससे आप कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हो वृंदावन जाओगे तो आपने सारे भौतिक उपाधियों को त्याग कर दास दासानुदास की भावना को हृदय में धारण करके जो ब्रज ब्रजरज है उस धूलि में लोटपुट हो जाना उससे ब्रज की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं और जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो जगन्नाथपुरी में केवल एक चीज करने मात्र से जगन्नाथ के आप प्रिय हो जाते हो और वो क्या है जगन्नाथ का प्रसाद कंठ तक ग्रहण करना रामेश्वरम में आप जाते हो तो वहां आपको स्नान ही करना चाहिए और किसी चीज से आप कृपा प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन जब नवदीप धाम में आप आते हो तो ये धाम अपनी कृपा देता है केवल एक चीज़ करने मात्र से। और वो क्या है लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। नाम संकीर्तन ये जो धाम कृष्ण नाम के द्वारा जीव को आ, कृपा प्रदान करता है तो ऐसा ये जो धाम है ये श्रीमती राधिका ने कृष्ण के लिए आ, बनाया था जब श्रीमती राधिका ने देखा अनंत संहिता में वर्णन आता है शिव जी और पार्वती हमेशा आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने में मग्न रहते हैं ये बेस्ट गृहस्थ लाइफ है उनका दिन रात पार्वती देवी के पास क्वेश्चन बैंक है जितने भी पुराण पढ़ेंगे तो अधिकतर कोई स्त्री है जिसने बहुत प्रश्न पूछे हैं तो पार्वती माताजी हैं है हा? पार्वती देवी ने पूछे हैं और शिव जी हमेशा तत्पर हैं उत्तर देने के लिए वो तैयार रहते कृष्ण कथा करने के लिए तो वहां पार्वती देवी पूछती है कि बताइए कि क्यों ये जो नवद्वीप धाम है या मायापुर है ये क्यों क्रिएट किया श्रीमती राधिका ने हाँ तो फिर शिवजी कहते हैं कि जब वृंदावन में कृष्णा एक भवरे के भांति हैं हम भवरा अलग अलग पुष्पों पर जाता है कमल पुष्पों पर तो उसी प्रकार से कृष्णा अलग अलग गोपियों के साथ नाना प्रकार के लीलाए करते हैं तो एक बार कृष्णा विरजा हैं उनके संग में थे। जैसे श्रीमती राधिका को पता चला कि कृष्णा विरजा के साथ हैं तो श्रीमती राधिका को बहुत दुख हुआ उनको लगा जो श्रीमती राधिका को कहा जाता है चंद्रमुखी और कमल नयनी तो जैसे उन्होंने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्थान क्रिएट करूंगी जिस स्थान को छोड़कर कृष्ण कदापि भी बाहर नहीं जा सकते तो अपने सारे सखियों को लेकर श्रीमती राधिका इस स्थान में आती है जो स्थान दो नदियों के बीच में है कौन कौन सी नदियां हैं यहां गंगा और यमुना यमुना को जालंगी कहते हैं आज बहुत पवित्र दिन है आज पूरे मायापुर डिवोडी प्रभुपा घाट पर पंडाल लगाकर वहां गंगा कथा गंगा स्नान और बहुत सारी चीजें हो रही थी शाम के समय में। तो आज गंगा का अवतरण है गंगा देवी आज के दिन इस जगत में अवतरित हुई थी भगीरथ की प्रार्थनाओं से तो ऐसे स्थान में श्रीमती का यहाँ आती है और फिर इस स्थान का निर्माण करती है जिसमें नाना प्रकार के पुष्प थे या फिर अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष हैं और कई प्रकार के जो भौरे हैं मधुमक्खियां हैं पंछी हैं इतनी सारी चीजों को एकत्रित करके ऐसा सुरम्य वातावरण बनाती है इवन इस स्थान के जो पंछी हैं भौरे हैं मधुमक्खियां हैं प्राणी हैं वो भी कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो ऐसा वातावरण ऐसा सुरम्य स्थान श्रीमती राधिका ने जो धाम है नवद्वीप प्रकट किया नवद्वीप का मतलब है कि द्वीप तो ऐसा स्थान उन्होंने प्रकट किया और फिर श्रीमती राधिका ने सोचा मैं कृष्ण को बुलाना चाहती हूँ यहाँ देखने के लिए तो उन्होंने बांसुरी को उठाया बांसुरी को उठाती है श्रीमती राधिका बांसुरी बजाने लगी और जैसे उन्होंने बजाया कृष्ण सारी चीजों को छोड़कर इस स्थान में दौड़ते हुए आ गए और जैसे कृष्ण यहाँ आते हैं और इस धाम को ये जो नया धाम है इतनी इसकी सौंदर्य या सुंदरता को देखकर कर कृष्ण पूर्ण रूपे में आकृष्ट हो जाते हैं और कृष्णा कहते हैं कि हे राधिका इस धाम से इक्वल कोई धाम नहीं है और मैं एक क्षण के लिए भी इस स्थान को इस धाम को छोड़, छोड़ नहीं जाऊंगा और ये स्थान कई द्वीपों से बनाया है इसलिए इसका नाम कृष्ण स्वयं रखते हैं नवद्वीप हाँ नवद्वीप धाम कृष्ण इस नाम धाम का नामकरण करते हैं और कृष्ण कहते हैं कि यह धाम क्या है नव वृंदावन है कौन सा वृंदावन है नव वृंदावन तो ऐसे राधा कृष्ण आमने सामने थे वही राधा कृष्ण एक हो जाते हैं और सारी जो सखिया थी वो सारे मेल फॉर्म में आ जाती हैं और वो सारे जोर से बोलने लगते हैं गौरहरि गौरहरि बोलिए गौर का मतलब है श्रीमती राधिका और हरी का मतलब है कृष्णा तो जब ये मिलित तनु जब मिलते हैं तो एक दिव्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं तो ऐसा नवदीप धाम जो साधकों के लिए या जो भक्ति की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्कृष्ट है और ये ऐसे धाम में साक्षात नवदीप नाम इसलिए भी है हमारे आचार्य गण कहते हैं क्योंकि जो नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दर्शम सख्यम आत्मनिवेदनम ये जो नवदा भक्ति के अंग है ये साक्षात मूर्तिमान रूप में इस धाम में प्रकट है इस धाम का उन्होंने आश्रय लिया हुआ है और ऐसा ये जो धाम दो भागों में विभाजित है एक क्या है नवद्वीप मंडल और दूसरा है गौड़ मंडल गौड़ मंडल जो बहुत विशाल है तो इस प्रकार से इस धाम की महिमा शास्त्रों में वर्णित की जाती है और अलग अलग नामों से तो इस धाम को पुकारा जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी नवदीप धाम श्रीधाम मायापुर में आता है तो तुरंत ही माया की जो श्रृंखला है वो उसके जीवन से मुक्त हो जाती है और कोई व्यक्ति श्रीधाम मायापुर में एक कदम भी चलता है तो उसके जन्म मृत्यु के जो बंधन है हाँ तुरंत ही खत्म हो जाते हैं और जो ऐसा व्यक्ति वृंदावन का जो ब्रज रस है आ, उसको अनुभव कर सकता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक दया दयालु हैं जिन्होंने ये श्रीधाम मायापुर को प्रकट कराया और ऐसे नहीं कि अभी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं यहाँ नहीं हो रही है वृंदाउनदास ठाकुर कहते हैं आद्यापिया से ही लीला करे गौर कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए तो जो धाम है वहाँ सदैव भगवान अपनी नित्य लीलाएं करते रहते हैं तो उसी प्रकार से वो कहते हैं अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के संग में यहां दिव्य लीला कर रहे हैं लेकिन कौन भाग्यवान जीव है जो इसको देख सकता है या अनुभव कर सकता है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस श्रीधाम मायापुर में प्रकट होते हैं और उनका प्रकट होने के कई सारे कारणों का वर्णन शास्त्र करते हैं बल्कि कृष्ण जब एक बार एकांत में सोचते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरित अमृत में कहते हैं एक बार कृष्ण एकांत में हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझ में क्या ऐसी कमी में महसूस कर रहा हूं वो सोचते हैं कि जब मैं श्रीमती राधा रानी को देखता हूं तो मेरे आंखों को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है बल्कि मैं मेरे कारण ही सारे संसार में आनंद है या मेरे कारण ही सारे जगत में सुख है लेकिन फिर भी मैं जब श्रीमती राधिका को देखता हूं तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है तो इसलिए वो कहते आमा हयते आनंदिता है त्रिभुवन मेरे कारण ही सारे संसार में आनंद है लेकिन मुझे कौन ऐसा व्यक्ति जो आनंद देता है या दे सकता है तो भगवान ने सोचा कि जिसके अंदर मुझसे सौ सैकड़ों गुना अधिक बेस्ट क्वालिटीज होगी वही व्यक्ति वास्तव में मुझे आनंद दे सकता है तो उनको श्रीमती राधिका का स्मरण होता है और वह कृष्ण कहते हैं कि मेरे कारण सारे जगत में शीतलता है लेकिन मेरे जीवन में शीतलता श्रीमती राधिका के कारण है मेरे कारण ही सृष्टि में सुगंध है लेकिन श्रीमती राधिका का जो सुगंध है मुझे आकृष्ट करता है तो ऐसे पांच चीजों का वर्णन करते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं कि क्या हाँ? आनंद श्रीमती राधिका को प्राप्त होता है मेरी सेवा करके जिसको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे अपनी जो अपूर्णता है उसको कन्फर्म करने के लिए कृष्ण सारे शास्त्रों को बुलाते हैं और सारे शास्त्र आकर हाँ, वेद उपनिषद आकर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और कृष्ण पूछते कि बताओ मुझ में क्या कमी है तो किसकी हिम्मत है कृष्ण हाँ, तो सारे ईशो अपनिषद कहता है कौम पूर्ण मधा पूर्णम आप पूर्ण हो आपसे कुछ निकालो तो भी पूर्ण रह जाता है तो लेकिन श्रीमद भागवत ने कहा भागवतम हाँ, निडर होकर बोलने लगा भागवतम ने कहा कि आपके अंदर एक कमी है और वो क्या है अपूर्णता कि आपके जो भक्त आपकी सेवा करके जो आनंद अनुभव करते हैं वो आनंद आप अनुभव नहीं कर पाते ये भागवतम ने बोला तो कृष्ण को लगा ये कमी है मुझमें हा इसलिए आश्रय जातीय सुख चाहेते मन धाय कि मेरे भक्तों के अंदर मेरे प्रति प्रेम है वो प्रेम को मैं समझना चाहता हूं मेरी सेवा करके जो आनंद की अनुभूति वो करते हैं उसको मैं अनुभव करना चाहता हूं इसलिए वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और श्रीमती राधिका के जो अंग कांति है और उनका जो भाव है दो चीजों को धारण करते हैं अंगकां श्रीमती राधिका का वर्ण कैसा है सुवर्ण है तो इसलिए गोल्डन अवतार कहा जाता है और जान बुझके कृष्ण कलियुगा में गोल्डन अवतार में आ जाते हैं क्योंकि कलियुगा के लोग इसी के पीछे हैं सोने के मतलब गोल्ड के पीछे हैं हा? तो इसलिए भगवान एक प्रकार से गोल्डन इंकारनेशन में आते हैं ताकि सारे जगत को वो अपनी ओर आकृष्ट कर पाए और इसी कारण से वो श्रीमती राधिका के जो भावना है और उनकी जो अंग कांति है इन दोनों को धारण करते हैं और सारे जगत को कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित शिरात चिराद करुणयावकीर्ण कलो कि भगवान ने सोचा कि बहुत लंबा समय बीत गया कि मैंने जीवों को जो उनका सर्वश्रेष्ठ धन है कृष्ण भक्ति वो मैंने प्रदान नहीं की है तो उसको देने के लिए है कृष्ण इस नवदिद्धाम, आ, मायापुर में प्रकट हो जाते हैं और इसी कारण से कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चंद्र दया कर विचार विचार करेले चित आपने कई सारे उदाहरण पढ़े होंगे सुने होंगे दया के लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि दया की सीमा आपको जाननी है तो चैतन्य महाप्रभु की दया के बारे में थोड़ा सा सोचो उस दया के बारे में थोड़ा सा सोचोगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करोगे कि बल्कि चैतन्य महाप्रभु पात्रा पात्र विचार नाही वो क्वालिफिकेशन आदि ना देखते हुए सारे जगत को सारे जीवों को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक धोबी क्या कर रहा था कपड़े धो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु गए धोबी घाट में उसने कहा अरे क्या कर रहे हो उसने कहा कपड़े धो रहा हो तो चैतन्य महाप्रभु कहते मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गता बिताओ कृष्ण नाम लो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे वो तो कहता है कि ये नाम संकीर्तन एक कृष्ण नाम लेते रहूंगा तो कपड़े कौन धोएगा हाँ तो वैसे हमारी स्थिति है हम धोबी के समानी हैं हम सोचते कि मेरे पास ये जिम्मेदारी है वो कार्य है कि नाम संकीर्तन भगवत भजन मुझसे नहीं होगा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कपड़े मैं धोगा लेकिन तुम क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे चैतन्य महाप्रभु की दया है हमारी दोनों चीजें गंदी हैं हृदय भी गंदा है और कपड़े भी गंदे हैं हाँ चैतन्य महाप्रभु तैयार है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक दयालु हैं और वो सारे जगत को गोलो केरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना ये प्रदान करना चाहते हैं आ, और उन्होंने कहा कि मेरा एक महान भक्त आएगा और जो ये जो कृष्ण प्रेम धन है आ, उसको वितरित करेगा तो श्रील प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य है हाँ जो ये जगत में आए हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसको सार्थक किया हाँ शिल प्रभुपाद इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है उसको लेकर पाश्चात्य जगत में चले गए हैं बल्कि प्रभुपाद जब वहां गए हैं बोस्टन के बंदर गांव में तो प्रभुपाद ने पोयम लिखी मार्कि ने भागवत धर्म प्रभुपाद ने कहा कि हे कृष्ण आप मुझे इतना दूर लाए हो और आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो मैं तैयार हूं आपके हाथ की कट पुतली हो आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचाओ चाहो ये भावना श्रील प्रभुपाद के थे और प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिखते हैं कि मेरा नाम तो बहुत बड़ा लिख दिया है मुझे भक्ति वेदांत ना मुझमें भक्ति है और वेद का मतलब ज्ञान ना मुझमें ज्ञान है लेकिन हे कृष्ण एक चीज है नामे खूब धरो मैंने एक चीज अपने जीवन में पकड़ी है और वो क्या है आपका ये जो परम पवित्र नाम है उसके प्रति मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है उसको मैंने पकड़ा हुआ है हाँ इस प्रकार से प्रभुपाद आ, लिखते हैं और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा नाम के रूप में प्रभुपाद ने वितरित की और प्रभुपाद जब सफल हुए तो उन्नीस के आसपास आ, भारत बहुत सारे अपने शिष्यों को लेकर भारत में आए एक प्रभुपाद ने एक ग्रुप बनाया विदेशी भक्तों को लेकर भारत के प्रमुख शहरों में जाकर संकीर्तन का प्रचार करने के लिए वो लग पड़े तो उस समय जब प्रभुपाद भारत आए तो एक कई सारे विदेशी भक्त थे माताएं और प्रभु जी सारे यंग डिबोडीज थे तो अलग अलग शहरों में जाते थे और नाम संकीर्तन करते थे और प्रोग्राम्स लेक्चर शादी हुआ करते थे प्रभुपाद के तो उस समय एक आ, एक धनवान व्यक्ति हैं मिस्टर दालमिया ने प्रभुपाद को तीन विग्रह दिए छोटे छोटे विग्रह छोटे विग्रह ब्रास के तीन विग्रह प्रभुपाद को गिफ्ट किए तो प्रभुपाद ने क्या किया उन तीनों में से दो विग्रह उन्होंने अलग अलग स्थानों में भेज दिया प्रभुपाद ने एक विग्रह भेजा बोस्टन में जिनका नाम प्रभुपाद ने रखा राधा गोपी हा? राधा गोपी वल्लभ और फिर प्रभुपाद ने बरकले में एक विग्रह भेजा जिनका नाम था राधा गोकुलानंद और फिर तीसरी जो डेटी का सेट था छोटा प्रभुपाद ने अपने साथ रखा और उनका नाम उन्होंने क्या रखा राधा माधव क्या नाम रखा राधा माधव, और प्रभुपाद जब तक भ्रमण करते रहे उन्होंने उस विग्रह को अपने साथ रखा और फिर अपने छोटे से दल के साथ प्रभुपाद गोरखपुर पहुंचते हैं गोरखपुर पहुंचकर प्रभुपाद क्या करते हैं की कक्षा किया करते थे उस समय एक दिन प्रभुपाद ने नया भजन उनको सिखाना शुरू किया आपने भक्तों को जय राधा माधव कुंज बिहारी प्रभुपाद ने जैसे राधा माधव नाम उच्चारण किया कुंज बिहारी तो प्रभुपाद बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गए और उनके आंखों से आंसू छरने लगे आ, राधा माधव के विरह में एक प्रकार से और उनके लीलाओं में मग्न हो गए हैं और हैं। और फिर प्रभुपाद उन स्थानों को कर ब्रह्मन करते करते आते हैं। और कलकत्ता कलकत्ता आते आकर ये राधा माधव के जो छोटे विग्रह जो आपने दर्शन किए होंगे छोटे तो बड़े राधा माधव और एक महाप्रभु के साथ राधा माधव वो छोटे राधा माधव तो प्रभु कलकत्ता में भी अपने साथ उन विग्रहों को रखे फिर यहाँ गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल जो पहला मनाने जा रहे थे उस समय प्रभुपाद उन विग्रहों को लेकर यहाँ आए यहाँ आकर बहुत जोर शोर से गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया महाप्रभु के लीला स्थलियों का भ्रमण किया और फिर एक डिवोटी एक पुजारी उनकी सेवा कर रहा था और उस समय प्रभुपाद जब आए तो यहाँ कोई चीज नहीं थी हाँ एक कुटिया थी जिसका कल आप दर्शन कर सकते हैं तो एक छोटी सी कुटिया घास की बनी हुई जो कुटिया है उसमें प्रभुपाद रहा करते थे अपने सारे शिष्यों को लेकर और शिष्यों के पास भी रहने के लिए स्थान नहीं था केवल जो टेंट का कपड़ा है उससे एक छोटा सा टेंट बनाया था उसी में सारे रहते थे तो केवल वही प्रॉपर्टी था एक प्रकार से इसको का तो और ये राधा माधव थे जिनकी सेवा हो रही थी छोटे से राधा माधव तो फिर जब ये फेस्टिवल खत्म हुआ तो डिबोडीज ने कहा अभी इनको वापस ले चलते कोलकाता प्रभुपाद ने कहा नहीं राधा माधव यहां से वापस नहीं जाएंगे और वैसे भी आचार्य भक्तिनोदुर कहते हैं कि इस क्षेत्र के जो प्रमुख विग्रह हैं वो राधा माधव है जो शास्त्रों में आ, अलग अलग आचार्यों ने वर्णन किया है तो फिर उन विग्रहों को यहा रखा और वो पुजारी जो पूजा कर रहा था उसने कहा मैं भी जाऊंगा यहाँ से तो उस समय एक महान डिवोटी आज भी आप दर्शन कर सकते हैं उनका जनानिवास प्रभु कल आप देख सकते जो जनानिवास प्रभु ब्रह्मचारी थे अमेरिकन या तो वो डेली जब पुजारी उनकी सेवा करता था तो वो साइड में देखा करते थे कि कैसे सेवा कर रहा है अभी इनका दीक्षा भी नहीं हुआ था फिर पुजारी जाने से पूर्व प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया ब्राह्मण दीक्षा आदि और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो सेवा है राधा माधव की ये तुम्हारी है तो तब से लेकर कितने साल हो गए संसार में सारी चीजों में परिवर्तन आ गया लेकिन मायापुर में एक चीज हमेशा हमें देखने को मिलती है कि जो जननिवास प्रभु सदैव राधा माधव की सेवा में अभी तक इतने 40 सालों से अधिक हो गया होगा वो तत्पर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कई सारे ऋतु आए और चले गए हाँ तो जब से उनको सेवा मिली और उन्होंने सोचा कि यही मेरे जीवन का गोल है कि केवल अपने जीवन भर राधा माधव की सेवा करो तो फिर जब ऐसे कुछ दिन बीते और हाँ प्रभुपाद ने दो तीन लोटस बिल्डिंग बनाई लॉन्ग बिल्डिंग प्रभुपाद ने बनवाए और फिर प्रभुपाद आप प्रकट होने के बाद आ, 1980 में जयपता का महाराज कोलकाता जाते हैं हाँ एक डिवोटी से मिलते हैं राधापत प्रभु उनसे मिलते हैं हाँ श्री राधापद प्रभु तो उनके पास वो जैसे गए और उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है तो इन्होंने पूछा क्या स्वप्न देखा तो उन्होंने कहा कि एक साधु मेरे स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझे डोनेशन दिया था कुछ धन आपने मुझे दिया था मैं आपको वापस देने के लिए आ रहा हूं आपने मुझे पहचाना तो वो स्वप्न में वो प्रभु कहते हैं वो डिबू व्यक्ति कहते हैं कि मैंने आपको नहीं पहचाना कहते तो मैं आ रहा हूं लेकिन आप, आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे वो वापस देने आ रहा हूं तो को सोचा कि वो साधु ने लक्ष्मी लिया है क्यों मुझे, मुझे वापस लेते मुझे आपसे वापस नहीं लेने पैसे तो प्रभु वो जो साधु स्वप्न में थे उन्होंने कहा मुझे पहचाना कि नहीं तो उन्होंने कहा नहीं तो वो साधु हम प्रकट हो जाते एक प्रकार से स्वप्न में श्रीलो प्रभुपाद और वो तुरंत चिल्लाता है कि प्रभुपाद आप तो प्रभुपाद कहते उनको कि देखो मेरे भक्तों को छोटी सी समस्या है थोड़ी आप उसका समाधान करो मेरे भक्तों को मायापुर में सहायता करो हम तो वो सहायता करते हैं और वो क्या करते हैं ये जो राधा माधव के विग्रह हैं क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही कहा था उस फेस्टिवल में हाँ कि राधा माधव लाइफ साइज विग्रह होने चाहिए बड़े विग्रह जिनकी साइज इस इस प्रकार से होनी चाहिए हाँ काजल के कलर के कृष्ण होने चाहिए और दुग्ध वर्ण की श्रीमती राधिका होनी चाहिए ये सारा वर्णन शिलक रघुपा ने किया था और उस डिवोटी ने कहा कि मैं इस विग्रहों को स्पॉन्सर करता हूँ राधा माधव को मैं तैयार हूँ तो सारे भक्तों को आनंद आ गए आनंदित हुए मायापुर में तो फिर जयपुर में जब इन विग्रहों को बनाया जा रहा था बनाकर तैयार थे और यहाँ लाना ही था मायापुर में तो वहाँ बिरला फैमिली पहुंच गई वहाँ उनको भी कोई मंदिर उनका होगा जहां उनको विग्रहों की स्थापना करनी होगी तो वहां उन्होंने जब ये राधा माधव को देखा उन्होंने कहा ये विग्रह मेरे हमारे मंदिर के लिए चाहिए, हम जितने चाहे पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो केवल श्रीधाम मायापुर के लिए बने हैं ये वहां जाएंगे हाँ तो वो व्यक्ति कह रहा था ये बेटी जी में आर्टिकल आया था जिससे मैं बोल रहा हूँ तो वो कहते हैं कि जब वो राधा माधव को कार्य कर रहा था तो पूरे स्थानों से नुपुर की ध्वनि निकल रहे थे और माधव को स्वाभाविक तिलक था हल्का और जनेब था स्वाभाविक तो इस प्रकार से राधा माधव तो वो डिवोटीज यहाँ लाते हैं और उनकी स्थापना होती हैं उस सालों के बाद 86 में चार सखियों की स्थापना होती है फिर नाइन्टी में और चार सखियाँ एड होती हैं इस प्रकार से ये जो नवदीप मायापुर धाम है इसके जो प्रमुख विग्रह हैं एक प्रकार से वो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगों के संग में विशेष रूप से पंच तत्वा नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर तो ऐसे शिल प्रभुपाद ने इस आंदोलन की स्थापना की और श्रीधाम मायापुर को अपना मुख्यालय बनाया और प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण नाम का वितरण श्रीधाम मायापुर से होगा पूरे विश्व में तो एक बार शिला प्रभुपाद राधा माधव छोटे राधा माधव का दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने पुजारी को बुलाया इधर आओ पुजारी तो दौड़ते हुए गया प्रभुपाद गए थे देखो ये नाच रहे हैं क्या कर रहे हैं डांस कर रहे ये डिबोटी को दिख नहीं रहा था तो रोज वैसे ही दिख रहे थे राधा रानी तो ऐसे ही है और कृष्ण बासुरी बजा रहे हैं फिर एक बार प्रभुपाद ने उनको कहा कि देखो आ प्रभुप राधा माधव छोटे विग्रहों को देखते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमती राधिका सदैव तत्पर है कृष्ण की सेवा करने के लिए तो इन्होंने पूछा कैसे तत्पर है तो प्रभु ने राधा रानी का जो खड़ा होने का स्टाइल है वैसे ऐसे करके दिखाया तो प्रभुपादे का इसी कारण से जहा श्रीमती राधिका आशीर्वाद की मुद्रा में है कई मंदिरों में है ना राधा रानी आशीर्वाद की मुद्रा में है प्रभुपाद कहते है, वहां से कृष्ण उनको छोड़ के चले भी जा सकते हैं लेकिन जहां श्रीमती राधिका इस फॉर्म में है जहा कृष्ण को निवेदन कर रही है कृष्ण चाहे भी तो भी उनको छोड़ के नहीं जा सकते इसने कहा कि राधा माधव आ, ये विशेष है क्योंकि यहाँ राधा रानी क्या कर रहे कृष्ण को निवेदन कर रही हैं जिसके कारण माधव के पास शक्ति नहीं है तो उनको छोड़कर चले जाएं फिर एक बार एक भक्त ने कहा प्रभु पद आप कहा हमें लेके आए वो घास के खेत में यहाँ तो घास ये धान के खेत थे सारे हाँ अभी भी पीछे जाएंगे तो सारे धान के खेत है तो एक धान के खेत को उन्होंने कुटिया बनाया था और बाकी धान के खेत थे प्रभुपाद ने कहा यहाँ महानगर होगा आध्यात्मिक सिटी आ, का निर्माण होगा और आप सबको ये करना है तो भक्त कहते हैं कि आपने कहा लाके हमें बिठा दिया धान के खेतों में यहाँ टका कहाँ से आएगा भक्त ने क्या बोला पैसे कहाँ से आएंगे तो प्रभुपाद ने कहा तुम हमेशा तुम्हारी हमेशा दुर्भावना है इन सब चीजों के बारे में सोचते रहते हो कहते यहाँ कौन है राधा माधव है कौन है राधा माधव हाँ तो प्रभु ने बोला माधव कौन है प्रभु ने कहा माधव का मतलब है लक्ष्मी पति धव का मतलब होता है पति माँ का मतलब है माधव जैसे राधा धव कहा जाता है कृष्ण को तो उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मी के पति हैं और जिनकी सेवा करने मात्र से यहाँ अपने आप ही एक महान आध्यात्मिक जो साम्राज्य है वो खड़ा हो जाएगा यदि हाँ गंभीरता से उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा जाए तो इस प्रकार से श्रीगाम मायापुर की कई सारे महिमा हैं आने वाले दिनों में आप अलग अलग भक्तों से सुन सकते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक अपना जो समय है हम कृष्ण कथा सुनने में चर्चा करने में सेवा में डी का अधिक अधिक अधिक से अधिक दर्शन करने में अधिक से अधिक हरे नाम का उच्चारण करने में बिताएँ इससे हम श्रीधाम मायापुर को अपने हृदय में स्थापित करके हम ले जा सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्रीधाम मायापुर की प्रभुपात के पिताई गौर प्रेमानंद साक्षी प्रभु की